महाभारत द्रोण पर्व अष्टोध्याय संसप्तक सेनाओं के साथ अर्जुन का युद्ध और सुधन्वा का वध संजय उवाच ततः संसाजन समय देश व्यवस्थिता एक रथ चंद्राकार मुदाता संजय कहते हैं राजन तदनंतर संसप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यूह बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक खड़े हो गए ते कि उदक्रोसन्व्याघ्रा शब्दे न महता तदा आर्य किरीटधारी अर्जुन को आते देख पुर सिंह संसप्तक हर्षपूर्वक बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे स शब्द प्रदि सर्वादिख सवृणत आवृतवाच नास तेस्वन उ सिंहनाद ने संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा तो आकाश को व्याप्त कर लिया इस प्रकार संपूर्ण लोक व्याप्त हो जाने से वहां दूसरी कोई प्रतिध्वनि नहीं होती थी सोते वह संप्रहिष्टास्ता उपलभ्य धनंजय कृष्णम अर्जुन ने उन सबको किंचित मुस्कुराते हुए भगवान से कृष्ण से इस प्रकार कहा पश्यता देव के मातर मुर्षू नद्य संयुगे भ्रत गर्त काम रोधितव्य प्रहर्षिता देव के नंदन देखिए तो सही ये त्रिगर्त देशे सुशर्मा आदि आदि मृत्यु के निकट पहुँचे हुए हैं आज युद्धस्थल में जहाँ इन्हें रोना चाहिए वहाँ ये हर्ष उछल रहे हैं अथवा हर्ष काम त्रिगरता नाम संशय कुनर दुर्वापान प्राप्त अनुत्तमान अथवा इसमें संदेह नहीं कि यह इन् के लिए हर्ष का ही अवसर है क्योंकि वे उन परम उत्तम लोकों में जाएंगे जो दुष्ट मनुष्यों के लिए दुर्लभ है एवं उक्ता महाबाहू ऋषिकेश तथर्जुन आस साधारणे साधारण्यूढ़ा त्रिघर्ता अनेकना भगवान ऋषि के से ऐसा कहकर महाबाहूअ अर्जुन ने युद्ध में तिगर्तों के व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया सदैव दत्तमा शखम हेम परिष्कृतम दत्मा वेगे न महता घोषणा पूरे उन्होंने सुवर्णजटित देवदत्त नामक शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए उसे बड़े वेग से बजाया तेन शब्द वरूथिल विचेषावस्थिता संख्ये यस्मसार मही उस संखना से भयभीत हो वह संसप्तक सेना युद्धभूमि में लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी हो गई सा सेना भरतश्रेष्ठ निश्चे सुसुभ तदाम चित्रे पटे यथान्यस्ता कुशलिथिल्प भी नरिय भरतश्रेष्ठ व निश्चेष्ट हुई सेना ऐसी सुशोभित हुई मानो कुशल कलाकारों द्वारा चित्रपट में अंकित की गई हो तेन सैन्यानाम सैन्यानाम सर्व स्व्याृण बधरी संपूर्ण आकाश में फैले हुए उस शंखनाथ ने समुचे पृथ्वी और महासागर को भी प्रतिध्वनित कर दिया उस से संपूर्ण सैनिकों के कान भरे हो गए उनके घोड़े आंखें फाड़-फाड़ कर देखने लगे, उनके कान और गर्दन स्तब्ध हो गए चारों पैर अकड़ गए और वे मूत्र के साथ साथ रुधिर का भी त्याग करने लगे उपलब्ध तथा संज्ञा अवस्थाप्य पांडपुत्र चिक्षक कंक पत्र थोड़ी देर में चेत होने पर संसप्तकों ने अपनी सेना को स्थिर किया और एक साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन पर कंक पक्ष की पाख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। दीजुन सहसुता परंतु पराक्रमी अर्जुन ने पंद्रह शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके सहस्रों बाणों को अपने पास आने से पहले ही पूर्वक काट डाला तथोजुनमान दस भि दस भि पुनः प्रध्य तथा न वेद्यत त्रिभेस्त्रभि तन्नन्तर ने दस दस तीखे बाणों से पुनः अर्जुन को बिंद डाला यह देख उन कुंती कुमार ने भी तीन तीन बाणों से सम्तकों को घायल कर दिया एकभ्याम पराक्रमी राजन फिर उनमें से एक एक योद्धा ने अर्जुन को पांच बाणों से बिंद डाला और पराक्रमी अर्जुन ने भी दो दो द्वारा उन घायल करके तुरंत बदला चुकाया। सह तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो संप्तकों ने पुनः श्री कृष्ण सहित अर्जुन को पैने बाणों द्वारा उसी प्रकार परिपूर्ण करना आरंभ किया जैसे मेघ वर्षा द्वारा सरोवर को पूर्ण करते हैं तथा बने तत्पश्चात अर्जुन पर एक ही साथ हजारों बाण गिरे मानो वन में फुले हुए वृक्ष पर भौरों के समूह आ गिरे हो तथा सुबाह तद न सुबाह ने लोहे के बने हुए तीस बाणों द्वारा अर्जुन के क्रीट में गहरा आघात किया तय किरेटीट किरेट स्थिर हेम पुखै जग जिम ग सात कुंभ मयापीडो बूर्य सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले वे बाण उनके किट में चारों ओर से धस गए उन बाणों द्वारा किरीट अर्जुन की वैसा वैसी ही शोभा हुई जैसे स्वर्ण में मुकुट से मंडित भगवान सूर्य उदित एवं प्रकाशित हो रहे हो हस्ता पुनः सरवर सही किरत तब पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल का प्रहार करके युद्ध में सुबाह के दस्ताने को काट दिया और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तथा ततः महादशे सुधर्मा सुधनुश्चा समर्पयत यह देख सुधर्मा सूरत सुधर्मा सुधर्मा और बाबू ने दस दस बाणों से क्रीडधारी अर्जुन को घायल कर दिया तावान् पृथक बाढ़र प्रवर ध्वज प्रत्यविध्य ध्वज से ही सायका फिर कपित ध्वज अर्जुन ने भी पृथक पृथक बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया भल्लो द्वारा उनकी ध्वजाओं तथा सायकों को भी काट गिराया सुधन वन ओ धनयाचर अथा सुधनवा का धनुष काट कर उसके घोड़ों को भी बाणों से मार डाला फिर सिर सहित उसके मस्तक को भी काट कर धड़ से नीचे गिरा दिया तस्पत वीरे त्रस्ता तस् पदा भद्रवंत यत्र युधन बलम् वीरवर्ध सुधना के धराशाई हो जाने पर उसके अनुगामी सैनिक भयभीत हो गए वे भय के मारे वहीं भाग गए जहाँ दुर्योधन की सेना थी तथोजघान संक्रुद्धो वावे सरजाइर विचिन्नि तम सूर्य इवाई तब क्रोध में भरे हुए इन्द्र अर्जुन ने बाण समूहों की अभिच्छिन्न वर्षा करके उस विशाल वाहिनी का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे सूर्यदेव अपने किरणों द्वारा महान अंधकार का नाश करते हैं तथो भक्ने बले तस्मि विप्रली समत सभ्य गर्तां संक्रय ग तदनंतर जब संसप्तकों की सारी सेना भागकर चारों ओर छिप गई और सभ्य सापी अर्जुन अत्यंत क्रोध में भर गए तब उन त्रिगर्त देशी योद्धाओं के मन में भारी भय समा गया ते व्यमान पार्थेन सर पर्वभी सन्नतपर्व भी अमुहस्तत्र त्र इव अर्जुन के झुके ही गाठ बानों की मार खाकर वे सभी सैनिक वहां भयभीत, मृगों के भांति मोहित हो गए। तथा तानवाच महारथान वह सूरा तप क्रोध में भरे हुए त्रिगर्तराज ने अपने उन महारथियों से कहा सूरवीरों भागने से कोई लाभ नहीं है तुम भय न करो सप्वाथ शपथा घोरान सर्वसैन से पश्यतवा दुर्योधन सैन्य कि वै वक्षत मुख्यतः सारी सेना के सामने भयंकर शपथ खाकर अब यदि दुर्योधन की सेना में जाओगे तो तुम सभी श्रेष्ठ महारथी क्या जवाब दोगे नावहा कथम लोके कर्मणाटे न संयुगे भविम सर्वे निवर्तधाबल हमें युद्ध में ऐसा कर्म करके किसी प्रकार संसार में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए अतः तुम सब लोग लौट जाओ हमें यथाशक्ति एक साथ संगठित होकर युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए एवं उक्ता सुनोहरमुह शे वीरा हर्षय परस्परम राजन त्रिगतराज के ऐसा कहने पर वे सभी वीर बारंबार गर्जना करने और एक दूसरे में अर्थ एवं उत्साह हुए शंख बजाने लगे ततस्ते संवर्तन संसप्तक गणा पुनः नारायणस्य गोपाल आमृत्यु कृत्वर्तनम तभी समस्त संसप्तक गण और नारायणी सेना के ग्वाले मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का अवसर मानकर पुनः लौट आए महाभारत द्रोण पर्वड़ी सन सप्तकवध पर्वणी सुधनवधे अष्टादशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में सुधन्मा का वध विषय अठारहवा अध्याय पूरा हुआ